उपनिषद का संबंध कह गया स्वयं श्रुति कहती है संप्रदा विद्या संप्रदाय कर्तृ का संबंध परंपरा से है ये संबंध स्वयं श्रुति कहती स्तुति के लिए स्तुति किस लिए कि श्रोतृ बुद्धि प्ररोचनाय श्रोताओं की बुद्धि में रोचक रुच रुचि हो प्ररोचन करने के लिए श्रुति कहती इसलिए स्तुत्या प्ररोचितायाम ही विद्याम सादरा प्रवर्तेरन स्तुति के द्वारा प्ररोचित होने पर विद्या रुचि का विषय हो उसमें विद्या में आदर के साथ प्रवृत्त हो प्रवर्तेरन प्रवृत्त साधक प्रवर्तनि पाठोयुक्त टीका में दिया है कहीं कहीं प्रवर्तेयु पाठ है तो यहाँ प्रवर्तिर मूल में है हे प्रवृत्तिर पाठयुत वृद्धात्मनपति प्रवृतेर आत्मनिपदे तो ये पाठ है टीका में विद्या योजना तदवनिषद प्रयोजन भविष्य तो अभी विद्या प्रयोजन संबंध माह विद्या का जो प्रयोजन है इस उपनिषद का भी वही प्रयोजन है इस अभिप्राय से विद्या का प्रयोजन के साथ संबंध प्रयोजनन सह विद्या संबंध फल के साथ विद्या का संबंध कहते हैं प्रयोजनन तो विद्याया साध्य साधन लक्षण संबंधम उत्तर बक्ष ज्ञान का फल मुख्य है अभी ज्ञानवृत्ति होकर के इस फल के साथ विद्या का प्रयोजन साध्य साधन लक्षण संबंध साधन है विद्या साध्य है मोक्ष यद्यपि मुख्य साध्य नहीं है नित्य है तो विद्या से अविद्या की निवृत्ति होती है उसे अविद्या अविद्यावृत्ति होने से उसको मोक्ष शब्द से कह करके अविद्यावृत्ति अधिष्ठान ब्रह्म से भिन्न नहीं है ब्रह्मस्वरूप मोक्ष नित्य है तो अविद्या बंधन है अविद्यावृत्ति से उपलक्षित ब्रह्म अविद्यावृत्ति है कार्य उसको साध्य मान करके तदुपलक्षित ब्रह्म को भी साध्य शब्द से कह देते हैं गौण प्रयोग मुख्य साध्य नहीं है ज्ञान साध्य मुक्ष नहीं ज्ञान से तो आवरण अज्ञान की निवृत्ति होती है तो अज्ञान निवृत्ति होने से अविद्यावृत्ति यृत्तिरात्मा ज्ञात उपलक्षित उपलक्षण नशे सैन मुक्ति पाचकाधिवत मोह निवृत्ति अज्ञानिकवृत्ति क्या पदार्थ ये विचाराया शास्त्र में अज्ञाक निवृत्ति ज्ञात उपलक्षित आत्मा ज्ञान होने के बाद आत्मा में ज्ञान ज्ञातत्व तो आएगा ज्ञान ज्ञातत्व तो न उपलक्षित आत्मा ज्ञात आत्मा है अविद्या की निवृत्ति है वही ब्रह्म ही नित्य है ज्ञान नहीं न रहने पर भी आगे इसमें आएगा ज्ञान नहीं रहे तो भी उपलक्षण नास पिछति पाचक आधिपत जैसे भोजन बनाने वाले पाचक है भोजन बना दिया है सौ लोग आरम्भ कर रहा है पूछ रहे पाचक कहाँ गया कहेंगे पाचक वहाँ लेटा है अभी पाक कर रहा है क्या तो भी पाक क्रिया समाप्त होने पर भी उसको पाचक शब्द से कहते हैं पाचक शब्द प्रयोग होता है पाक करते समय तो पाचक है अन्य समय में भी पाचक शब्द जैसे इसी प्रकार विद्या ब्रह्माकार वृत्ति ज्ञान नष्ट हो जाने पर भी विद्या से उपलक्षित आत्मा रहेगा तो उसको कहते हैं ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा नित्य साध्य मुक्त नित्य मोक्ष वो साध्य नहीं है तो भी साध्य शब्द में गौण प्रयोग करते हैं क्योंकि अविद्या की निवृत्ति साध्य है विद्या साध्य है तो मोक्ष के साथ विद्या का साध्य साधन रक्षण संबंध ये भी श्रुति आगे कही उत्तरोत्तर वक्ष्यति विद्या तो हृदय ग्रंथित सिद्धंते कह करके इत्यादि न टीका में संसार कारण निवृत्तिर्ब्रह्मिद्या फलम चेत तरी अपर विद्यावृत्ति संभवात् न तदर्थम ब्रह्म विद्या प्रकाशगोपनिषद व्याख्यातव्यास्या संसार कारण निवृत्ति ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या का फल संसार कारण की निवृत्ति संसार कारण अज्ञान अज्ञानिकी निवृत्ति अज्ञान निवृत्ति ब्रह्म विद्या फल यदि तो अज्ञानिकी निवृत्ति तो ज्ञान से हो जाएगी तरी अपर विद्यावत निवृत्ति संभवाद अपर विद्या से ही अज्ञानिक निवृत्ति हो सकती है उसके लिए ब्रह्म विद्या के लिए तदर्थम ब्रह्म विद्या प्रकाशक जो उपनिषद उसकी व्याख्या उपनिषद व्याख्यातव्य न कहा हाँ न तदर्थम ब्रह्म विद्या प्रकाशक उपनिषद व्याख्यातव्या ब्रह्म विद्या का ब्रह्म विद्या की प्रकाशिका जो उपनिषद है वो तो न व्याख्यात तो व्या उसकी व्याख्या नहीं करनी चाहिए अपर विद्या से हो जाएगी अज्ञानिक निवृत्ति अपर विद्या में कितने ऋग्वेद साववेद यजुर्व सो है सारे अंग है सब शास्त्र सब कुछ अपर विद्या में है वो अज्ञानिक निवृत्ति कोई कर किसी विद्या से हो जाएगी अपर विद्या से ब्रह्म विद्या का प्रकाशक जो मंत्र उपनिषद है उनकी व्याख्या करने क्या जरूरत है आवश्यकता है इसे संख्या से कहते अत्रच अपर शब्दवाच्यादिलक्षण विधि परायाम विद्यायाम संसार कारण दोष अवद्यादिदोष निवर्तक सयम्वा परापर विद्याभेदूर्वक अविद्याम वर्तमान <coughs> करके आगे कहेंगे अपर अपरशवाच्या अपरशब्दवाच्य ज्या अपर विद्या दो विद्या का विभाग स्वयं करेंगे उपनिषद में एक परा विद्या एक अपरा विद्या अपरषद्द वाच्य से किसको लेना वाच्यायाम वेदादि ईग्वेदादि लक्षणायाम वेदादि लक्षणम स्वरूपम य विद्या सा विद्या ईऋग वेदादि लक्षण ऋग्वेदादि स्वरूप ऋग्वेद यजुर्वेद का कर सारे शास्त्र सब कुछ उसमें आ जाएंगे वो अपर विद्या है उसमें मुख्यतः है कि आए विधि प्रतिशत मात्र पर प्रायाम वेद में विधि प्रतिशत ये करे कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्य अष्टव्य न कर्तव्य न नव्य प्रतिशत विधि प्रतिशत मात्र अन्य जो कुछ है उसे विधि प्रतिशत के लिए कुछ मंत्र है कुछ अर्थवाद है सब विधि के साथ मिल करके सारे सब वेद में यही विधि प्रतिशत रूप है विधि प्रतिशत मात्र परायम विधि प्रतिशत मात्र है उनका तात्पर्य ऐसे विद्या में संसार कारण दोष निवर्तकत्व तो नास्ती संसार कारण अविद्या आदि से क्या लेना काम कर्म अविद्या आदि कारण जो दोष है अविद्या आदि अविद्या काम कर्म आदि दोष है उसका निवर्तकत्व तो पर विद्या अपरा विद्याम नास्ती अपरा विद्या उसका निवर्तक नहीं है ये स्वये कहेंगे स्वयम उक्त ऐसे कह करके पर विद्या भेदकर्णपूर्वक पर विद्य तो तो पर चे विद्य पर विद्य भेदक भेदकर्ण परा विद्या अपरा दोनों का भेद कर्के भेदकण पूर्व यस्य वेद कण पूर्वकम वेद कर्ण वेद करके आगे कहेंगे अभिद्याम मंत्रे वर्तमाना स्वयंधिरात पंडित मन माना अविद्या के अंदर जो है अपने कुछ जितने विवेक माने परियंत मूढ़ा अंधे निवन याना यथा कह करके अपरा विद्या में है तो मोक्ष नहीं है आगे कहेंगे वर्तमान इत्यादि ना कहेंगे तथा पर प्राप्ति साधन तथा पर प्राप्ति साधन साध्य विषय वैराग्य वैराग्यपूर्वक गुरु प्रसाद ल्या ब्रह्म विद्या पर ब्रह्माप्ति का साधन पर प्राप्ति सर्व साध्य साधन साध्य विषय वैराग्य वैराग्यपूर्वक जितने साध्य और साधन है साधनयागाि साध्य स्वर्गा है स्वर्ग सुखादि जितने साध्य और उसका जो साधन है याग धन पुत्र आदि सब जितने साधन है आदि भी है सारे साधन साध्य विषय कैराग्य वैराग्य कहाँ चाहिए साध्य साधन से साध्य सर्गादि आदि साधन याग आदि सब से वैराग्य होने से ही ज्ञान होगा वैराग्यम पूर्वम वैराग्य पूर्वक क्रिया विशेषण वैराग्यपूर्वक पर साधन प्राप्ति शाधन, पर प्राप्ति साधन वैराग्यपूर्वक कहेंगे ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या ही पर ब्रह्म प्राप्ति का साधन अब ब्रह्म प्र, पर, प्राप्ति का साधन जो ब्रह्म विद्या उसके पहले वैराग्य होना चाहिए वैराग्य सब संसार संसार से वैराग्य है कुछ नहीं चाहिए ब्रह्मलोक लोक तक साध्य उसका साधन धन आदि नाम रूप सब पूरा वैराग्य पूर्वक ब्रह्म विद्या वे ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कैसे होगी गुरु प्रसाद लव्याम गुरु प्रसाद न एवं लव्या गुरु कृपा से ही प्राप्त होती है ऐसे पढ़ने से शास्त्र शब्द ये सब तो ज्ञान हो जाएगा शब्द अर्थ ज्ञान हो जाएगा पढ़ाने को आ जाएगा प्रवचन कना आ जाएगा धन भी कमा सकते हैं लोक में सम्मान मिल जाएगा ये सब हो जाएगा किंतु वस्तु तो साक्षात्कार जो ब्रह्म विद्या गुरु प्रसाद लभ्या ब्रह्म विद्याम ये भी आती स्वयं कहती कही कि आगे परिचयकान कर्मचित कर्मचितान टीका में संसार कारणम अविद्यादि दोष संसार का कारण अविद्यादि दोष है अविद्या काम कर्म तन तो निवर्तकत्व अपरविद्या कर्मात्मिकाया न संभवती अविरोधात् अविद्या का निवर्तक अपरविद्या हो नहीं सकती है अपरविद्या क्या है कर्मात्मिका कर्मात्मक है अपर विद्या कह करके ऋग्वेदादि साध्य कर्म कर्म से उपासना का भी ग्रहण होता है कर्मात्मिका मानस कर्म है उपासना भी ये सब जितने हैं अविद्या का निवर्तक को कोई नहीं न संभवती क्यों संभव नहीं इतने विद्या है कर्म कितने कर्मों में बहुत प्रकार कर्म उपासना है अविद्या की निवर्त को क्यों नहीं हेतु देते अविरोधात विरोध नहीं उसके साथ ये कर्म उपासना भी अविद्या के सह, सहकारी है अविद्या के अंतर्गत है नहीं सतसुओं प्राणायाम कुरत शुक्ति दर्शन बिना तथा तो विद्यावृत्तिर्दृश्य स्पष्ट सरल उदाहरण से बता देते हैं। रजत भ्रम हो जाता है शुक्ति में और रज में सर्प सर्पभ्रम होता है यदि रज में सर्प सर्पभ्रम हो गया अथवा रजत दर्शन हो गया ब्रह्म हो गया कितने बार प्राणायाम करने से सर्प चल जाएगा शीर्षासन करो तो भी नहीं 700 पे प्राणायाम करुब तो मृदंग ढोल लेकर पिटेंगे तो सर्प रहेगा रज्ज सर्प <laughs> जैसे वैसे ही रहेगा मजबूत होकर रहेगा 700 पे प्राणायाम करब तो सुक्ति दर्शन के बिना उसी की अविद्या की निवृत्ति नहीं होती हाँ सुक्ति को देख लो सुक्ति का ज्ञान हो गया तो रजत तो भ्रम नष्ट हो जाएगा इसी प्रकार रज्जु ज्ञान होने पर सर्वभ्रम नष्ट हो जाएगा नहीं तो उसके बिना कुछ भी करने पर अविद्या की निवृत्ति अविद्यावृत्ति नहीं होने से रजत भ्रम सर्वभ्रम नष्ट नहीं होगा क्योंकि रजत भ्रम का कारण श्रुति अज्ञान सर्प सर्वभ्रम का कारण रज्जु अज्ञान रज्जु के ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होगी रज्जु के अज्ञान के बिना रजु अज्ञान की निवृति होगी हम्म राज्य के अज्ञान के बिना राज्य के ज्ञान के बिना राज्य के अज्ञान की निवृत्ति राज्य के ज्ञान के बिना सूक्ति अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी हम्म आप किसे हो जाएगी कभी कभी कोई इससे प्रश्न हो जाएगा नहीं हाँ नहीं एक कान से किस प्रकार पूछते हैं उसके अनुसार उत्तर दे देना ये नहीं समझ करी किसने हो बोलो सुक्ति के अज्ञान राज्य के ज्ञान के बिना सुक्ति अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी क्या अभी बोलो प्रश्न का उत्तर तो पर नहीं दिया रज के ज्ञान के बिना सुक्ति के अज्ञानी की निवृत्ति हो सकती क्या हो सकती कैसे सुक्ति ज्ञान से। ज्ञान नहीं होने पर सुक्ति का अज्ञान कैसे निवृत्त होगा कुछ भी करने पर निवृत्त नहीं होगा ज्ञान के द्वारा ही अज्ञान की निवृत्ति और जिस विषय का अज्ञान तद तो तो ज्ञान उसका निवर्तक होगा रज्जु का यदि अज्ञान है तो रज्जु ज्ञान ही उसका निवर्तक होगा रज्जु को छोड़कर बाकी जितने ब्रह्मांड सारे पदार्थ का ज्ञान हो जाएगा रज्जु अज्ञान नष्ट हो जाएगा इसी प्रकार यहाँ भी ब्रह्म स्वस्वरूप का अज्ञान अहम सिंह ब्रह्म का अज्ञान ही संसार कारण उसका निवर्तक ब्रह्म ज्ञान होगा उसके बिना रू जितने अपरा विद्या है कर्म उपासना कुछ भी हो जाए उसका निवर्तक नहीं है इसको कहने के लिए कहते सतस्व भी प्राणायाम करते हुए सुखि ज्ञान के बिना अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती और अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो तो रजत भ्रम नष्ट नहीं हुआ तत्व अपर विद्या संसार कारण अविद्यावर्तकत्व नास्ती थी स्वयं भुगतवा ब्रह्म विद्याम आह स्वयम भुगतवा ब्रह्म उसके साथ संबंध है अपर विद्या संसार का कारण अविद्यावर्तक नहीं है श्रुति कह करके ब्रह्म विद्या कहती कहती किंच परम पुरुषार्थ साधन तो ब्रह्म विद्याया, निकृष्ट संसार फल तो च कर्म विद्याया, अपर विद्या परमस् पुरुषाथ परम पुरुषार्थ कि श्रुति समाज होगा तन्मत परमोत्तमोत्कृष्ट है पूज्यम परम पुरुषार्थ साधन मुख्य साधन है ब्रह्म विद्या इसलिए उसको पर विद्या कहते हैं परम पुरुषार्थ साधनों उनसे ब्रह्म विद्या को कहते हैं पर विद्या और अपर विद्या कहते हैं कि इसके निकृष्ट संसार फलक होते हैं न अपर विद्या का फल है स्वर्गा प्राप्ति ये निकृष्ट है संसार परम पुरुषार्थ नहीं पुरुषार्थ तो धर्मार्थ काम मुख्य मोक्ष परम पुरुषार्थ नित्य होने से बाकी सब परम नहीं है निकृष्ट है संसार फलक तो कर्म विद्या है अपर विद्या तो कर्म कर्म अपर विद्या कर्म और उपासना भी सब अपर विद्या है ततः सामख्या बलाद अपर विद्याया मोक्ष साधनत्वाब अवगम्यत अभिप्रेत समाख्या बलाद समाख्या यौगिक शब्द पर विद्या अपर विद्या दो विभाग श्रुति में करेंगे अपर विद्या कौन से निकृष्ट फल कह सम अपर विद्या अपर विद्यासाधन तो अभाव भिन्न पदे है अपर विद्या मुख्य तो अभाव अपर विद्या तो का साधन नहीं है ये भी निश्चय होता है शब्द अपर विद्या जो यौगिक शब्द है उसके अर्थ से निश्चय होता है इति अभिप्रत्य आह परापर अविद्या भेद परेदकूर्वकं यहु है केवल ब्रह्म विद्या कर्त संस्कार कर्मागवात्वातंत्रेन पुर तो नास्ती तदनंतरश्रुतिरा यहु कर्मजा कर्मजड कर्मसु जड़ा कर्मजा कर्म में जड़ क्या है दुराग्रह भ्रांत है अज्ञानी जल घात धातु है नंदीग्रही पचा दियो लुणी नच करते जड़ जल बन जाएगा डलयुर अभेदात ड लभेद करके ल के स्थान ड ड के स्थान ऐसे कहीं प्रयोग होता है र लयो डलो अभेदात व्यो व औ वृ और ऐ ऐसे अभेद कहीं होता है तो जड़ ल के ड हो गया जड़ बन गया अज्ञ जलग हातन से पश्चा दें तो जड़ जल बने का जड़ अज्ञ कर्म सु अज्ञा है कर्म जड़ा है कर्म जड़ा कर्म में अज्ञानी क्या है कर्म ही पुरुषार्थ साधन ऐसे जब भ्रांत है वही कर्म में अज्ञानी है अज्ञा कर्म का स्वरूप फल क्या नहीं जान करके उसमें दुराग्रह कर्म ही सब कुछ साधन प्राप्ति का साधन कर्म जड़ मीमांसक होते हैं तो क्या कहते केवल ब्रह्म विद्या है या केवल ब्रह्म विद्या से मोक्षा नहीं हो सकता है जो कि ब्रह्म विद्या है कर्त संस्कार तो कर्ता का संस्कार संस्कार होता है जैसे वृहीन प्रोक्षति प्रोक्षण करने से वृहिधान का संस्कार होता है उसको कूट करके तंडुल निकाल करके पिस करके पुर्व बनाएंगे कर्म में उपयोग होगा द्रव्य देवता का संस्कार होता है यहाँ विद्वान यजेत विद्वान याग करे विद्वान यजित से जो करता है वो विद्वान हो तो ये विद्या प्राप्त करने पर विद्वान होगा यजमान करता है उसका संस्कार होता है ब्रह्म विद्या के द्वारा विद्वान यजित से विद्वता के लिए परम ब्रह्म विद्या परण को प्राप्त करे विद्वान हो गया विद्वान होने के बाद क्या करेगा यज याग करेगा तो ब्रह्म विद्या प्राप्त तो होने से कर्ता का संस्कार शोधन होता है जैसे वृह में प्रोक्षण किया इसे ब्रह्म विद्या से यजमान का संस्कार हो गया जिस प्रकार प्रोक्षण से कोई मोक्ष प्राप्त तो कर लेता है क्या इस बार ब्रह्म विद्या से मोक्ष कहाँ मिलेगा वो तो कर्ता का संस्कार क्या हो गया शुद्ध हो तो तो तो गया कर्ता यजमान अभी क्या करेगा कर्म अनुसार वृह में प्रोक्षण कर दिया और छोड़ दिया कोई फल मिलेगा वृह प्रोक्षण करने के बाद उसको पुरुषाश बना करके आगे कर्म करेंगे तो उसे फल मिलेगा और प्रोक्षण नहीं कर कर्म करेंगे तो फल नहीं मिलेगा इसी प्रकार ब्रह्म विद्या प्राप्त होने से यजमान का संस्कार हुआ आगे यजमान कर्म करेगा तो फल प्राप्त करेगा केवल ब्रह्म विद्या से मुख्य किसे मिल जाएगा यह तो कर्ता का संस्कार है कर्मांग कर्म का अंग है कर्म का अंग से अंग संपूर्ण होकर के कर्म होगा तो कर्म फल मिलेगा स्वातंत्र पुरुषार्थ साधन तो नास्ती कर्म का कोई अंग केवल अनुषान किया कर्म नहीं किया मिल जाएगा फल धान रह करके प्रक्षण करो पानी डालते रहो स्वर्ग मिलेगा सुख मिलेगा और तो धान नष्ट हो जाएगा केवल अंग अनुष्ठान करें तो कुछ फल नहीं होता है स्वातंत्र न पुरुषार्थ साधन तो नास्ती खुद कोई भी अंग हो वाया ना आया चमस है न अप पशु काम गोदन पात्र होकर कर्म करेंगे तो पशु फल मिलेगा अरे गोदा लेकर के पानी लेकर बैठ कर, कर बैठो तो पशु मिल जाएगा ऐसा होता तो रुपया खर्च नहीं करते गोवा जानते अपने गोदन पात्र लेकर पानी बैठ जाओ वो नहीं कोई भी कर्मांग स्वतंत्र फल दान नहीं करते हैं इसी प्रकार ब्रह्म विद्या भी यजमान का संस्कार होकर है संस्कार होने पर यह करना पड़ेगा केवल ब्रह्म विद्या स्वतंत्र कोई फल नहीं दे है मुख्य क्या कुछ भी नहीं फल देगा ये शंका करते हैं हिमाचल के लोग ये जो कहते हैं तद तो अनंतर श्रुत्या बन वो आगे श्रुति से ही उसका निराकरण हो जाता है तथा परप्राप्ति साधन परप्राप्ति साधनम साधन साध्य विषय वैराग्यपूर्वक हो ये कहेंगे ब्रह्म विद्या कर्मांगत्व कर्म न कर्म निंदा न स ब्रह्म विद्या यदि कर्म का अंग वास्तव मानेंगे तो कर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए ब्रह्म विद्या कर्म का अंग करके वह कर्म के ने, कर्म सर्व साधन साध्य विषय वैराग्य पूर्वक परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्मतमायात नास्तृत क्रित, कृत्य न कर्म से प्राप्त फलों की परीक्षा करें वैराग्य को प्राप्त करे वैराग्य क्या है नास्तिक अकृत कृत्यन कृत्य न कर्म अकृतम नित्यम फलम नास्ति कर्म से नित्य फल प्राप्त नहीं होता है कह करके कर्म की निंदा की गई यदि ब्रह्म विद्या कर्म का अंग होती तो कर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए न खोल अंग विधान अंग का विधान करने के लिए प्रधान की निंदा करेंगे अंगों कोई वृह प्रोक्षति वृहप्रोक्षण विधान करने के लिए कर्म के कर्म की निंदा करेंगे कर्म यदि व्यर्थ है तो उसका अंगो अनुसार क्यों करेंगे यहाँ कर्म की निंदा की जाती है श्रुति के द्वारा इसलिए प्रधान यदि कर्म होता और ब्रह्मविद्या कर्म का अंग होता तो प्रधान कर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए कर्म की निंदा की जाती है कर्म से फल प्राप्त नहीं होता है तद विज्ञाना सद्गुरु कर्म से फल प्राप्त नहीं होगा नित्य फल करके कर्म की निंदा की गई इसलिए ब्रह्मविद्या कर्म का अंग नहीं है अंग विधान करने के लिए प्रधान की निंदा ऐसा ठीक नहीं अतः सर्व तो सर्वसाध्य साधन निंदया तद विषय वैराग्या विधान पूर्वकम परप्राप्ति साधन ब्रह्म विद्या यहां तो स्पष्ट करेंगे ब्रह्मविद्या श्रुति कहती है ब्रह्मविद्या कहती पर प्राप्ति साधन ब्रह्म विद्या परब्रह्म प्राप्ति का साधन ब्रह्म विद्या श्रुति कहती है किंतु कैसे सर्व साध्य साधन निंदया तद विषय वैराग्य विधान पूर्वकम ब्रह्म विद्या के पहले सर्व साध्य साधन की निंदा साध्य स्वर्ग ब्रह्मलोक तक सब साधन यागादि कर्म धन सब सब की निंदा करके निंदा करके क्या होगा तद विषय वैराग्यम जिसकी निंदा करते हुए शुक्र ग्रहण नहीं करना है तद तो विषय स्वर्ग आदि साध्य साधन विषय को वैराग्य कथन पूर्वक वैराग्यस्य से अभिधानम पूर्वमय वैराग्य कथन करके परप्राप्ति का साधन ब्रह्मविद्या विद्या कहती है इसलिए कर्म की निंदा करने से कर्म का अंग ब्रह्म ठीक नहीं है जैसे मीमांसको कहते हैं इसलिए ब्रह्मविद्या विद्या यजमान का संस्कार ये नहीं है अत ब्रह्म विद्या स्व प्रधानवाद तत्प्रकाशकोपनिषद न कर्तुस्तावकर्थ ब्रह्म विद्या स्व प्रधानवात्व प्रधानमं या ब्रह्म विद्या सा ब्रह्म विद्या स्व प्रधान स्वयं ही प्रधान उसका कोई प्रधान नहीं वो किसका अंग नहीं स्वतंत्रपुरुषार्थ पल देने वाले इसलिए तत्शक प्रकाशकोपनिषद तत्प्रकाशिकाना उपनिषद प्रकाशिका चोपनिषद प्रकाशक उपनिषद तासाम ता, ता ब्रह्म विद्या के प्रकाशिका जो उपनिषद पुंबत हो जाएगा प्रकाशिका है उपनिषद तिलिंग है प्रकाशिका नाम उपनिषद आम प्रकाशक उपनिषदाम आम न कर तु स्थावक तुम कर्ता के स्थावक यजमान है कर्ता उसकी तुति करने के लिए ब्रह्म विद्या कह दिया कहीं कहीं कहते तो कर्ता का संस्कार करे विद्वान यजित और जब तुम ब्रह्म ऐसे कहते हैं जीव को ब्रह्म किसलिए कहा गया उसकी स्तुति करने के लिए कर्ता का स्तावक स्तुति जैसे अर्थवाद वाक्य के द्वारा स्तुति करते हैं जीव को ब्रह्म कह दिया उसकी स्तुति करने के लिए उपनिषद वाक्य कर्ता का यजमान का स्तावक स्तुति करने वाले यह ठीक नहीं ब्रह्म कह करे उसका संस्कार हो जाएगा आगे कर्म करेगा ये ठीक नहीं ये स्वतंत्र मुख्य पद देने वाली ब्रह्म विद्या है यदि स्वतंत्र ब्रह्म विद्या प्रकाशक सैद तरी तद्येतृण सर्वेशमे किमिति ब्रह्म विद्या न सशंकिया उपनिषद यदि स्वतंत्र ही ब्रह्म विद्या प्रकाशक है यदि उपनिषद ब्रह्म विद्या का प्रकाशक स्वतंत्र है तो ब्रह्म विद्या हो जानी चाहिए जैसे आयुर्वेदशास्त्र पढ़ते हैं पढ़ करके फिर ज्ञान होता है औषध बनाते देते हैं रो, रोगी रोगियों रो को औषध देते रोग निवृत्ति होती है इसी प्रकार जि ब्रह्म विद्या प्रकाश का उपनिषद है उपनिषद जो अध्ययन करेंगे उनको ब्रह्म ज्ञान हो जाना चाहिए तद तो अध्यतृणाम सर्वेशा किमें ब्रह्म विद्या नौ जितने उपनिषद श्रवण करते अध्ययन करते सब ब्रह्म विद्या क्यों नहीं होगी सबको ज्ञान हो जाना चाहिए सब ब्रह्म हो जाएंगे इतनी आशंका इसलिए कहते हैं हाँ ब्रह्म विद्या का प्रकाशक तो उपनिषद किंतु तो गुरु प्रसाद ल्या भाष्यकार भवन कहते गुरु प्रसाद गुरुप्रसदलभ्या उपनिषद श्रवण करना तो चाहिए गुरु प्रसाद। गुरु प्रसाद संस्कार गुरुप्रसा गुराग्रहांस्कार यद्यप न भविष्य तथा विशिष्टाधिकारी भविष्य भाव गुरुअुग्रह आदिवासनावृत्ति वास्य ईश्वर कृपा ये सब संस्कार नहीं होने पर सर्वे साम यद्यपि न भविष्यति ब्रह्मविद्या सब की नहीं होती है वे उपनिषद श्रवण भराग्य किमें ना कोई उपनिषद श्रवण कर सकता है नहीं कर सकता है, कर है? करते हैं परीक्षा देकर पास करके नौकरी करते हैं आचार्य आगे आगे क्या क्या सब पढ़ कर करके नौकरी करते हैं भराग्य आवश्यक है उपनिषद श्रवण करके पढ़ करके शास्त्रार्थ करके विद्वान बन करके नौकरी करने के लिए क्या वैराग्य चाहिए वैराग्य चाहिए तो वैराग्य आदि नहीं होने से शास्त्र श्रमण कर लेगा शास्त्र ज्ञान हो जाएगा अध्यापन भी हो जाएगा प्रवचन भी हो जाएगा धन भी इकट्ठी कर लेगा किंतु मोक्ष प्राप्ति का साधन जो ज्ञान उसको प्राप्त नहीं करेगा गुरु अनुग्रह आदि गुरु अनुग्रह आदि से वैराग्य आदि संस्कार शुद्धि नहीं होने पर सबको सर्वेशम यद्यपि न भविष्यति ब्रह्म विद्या सर्वेशम सबके नहीं होती है ब्रह्म विद्या तथापि सबके नहीं होते किसी को नहीं होगा सब लोग को नहीं जाते तो कोई नहीं जाता है विशिष्ट अधिकारी नाम भविष्यति जे विशिष्ट अधिकारी पर्वतों के ऊपर सब नहीं जाते हैं तो कोई नहीं जा हैं जाने वाले जाते हैं वो सामान्य लोग नहीं जाते कितने जाने वाले जाते हैं तो विशिष्ट अधिकारी न अारी नमृतिजनक वेद विशिष्ट अधिकारी को ही ज्ञान होगा इतिहा भाव ननु चाहिए ब्रह्म विद्या तरी प्रयोजन साधन न सैत ब्रह्म विद्या यदि स्वतंत्र है प्रयोजन साधनम तीर् प्रोक्ष का साधन नहीं प्रयोजन साधनम विमता विफला तो प्रवृत्यादि अच्छा बीमता विफला प्रवृत्यादि अजनकवाद व्यक्ति निदर्शन कर्म विद्या ब्रह्म विद्या स्वतंत्र हो आगे कुछ कर्म नहीं करना है तो ये किसी प्रयोजन का साधन होगा यदि कुछ ज्ञान होने के बाद कर्म कुछ करे तो कोई फल मिलेगा जहाँ कुछ ज्ञान हुआ कर्म कुछ नहीं करना प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होगी तो क्या मिलेगा प्रभु होकर कुछ करे तो फल मिलेगा आयुर्वेद शास्त्र पढ़ लिया बहुत ज्ञान हो गया कुछ नहीं कर बैठेगा तो कितने रुपया मिलेगा महीना में प्रतिदिन मिलेगा कुछ औषध देगा चिकित्सा करेगा तो कुछ होगा नहीं तो क्या मिलेगा कोई देखने से प्रणाम भी नहीं करेगा क्या पता चल गया वैद्य करके अब वैद्य करके लिखी दिया दवाएं नहीं है औषध डॉक्टरी भी नहीं अपने घर में से रुपया कौन देगा तो प्रवृति निवृत्त होने पर होगा केवल ज्ञान प्राप्त होने से कुछ नहीं होगा ये ब्रह्म विद्या होने के बाद क्या प्रवृति निवृत्ति क्या करने के लिए कहा गया ब्रह्म विद्या होने के बाद कहीं बैठना पड़ेगा तो दुकान लगा करेगी कुछ करने का नहीं हो तो क्या फल मिलेगा इसी जिस आयुर्वेद शास्त्र पढ़ने के बाद ज्योतिष शास्त्र पढ़ने के बाद कुछ नहीं करे तो कुछ लाभ नहीं होता है इस बार ब्रह्म विद्या ऐसा है जो प्रवृत्ति निवृत्ति जनक को प्रवृत्ति कुछ करने वाले तो right? नहीं।, नहीं तो क्या फल मिलेगा स्वतंत्र जी प्रयोजन मानेंगे ब्रह्म विद्या स्वतंत्र मतलब आगे कर्म नहीं करना तो कर्म नहीं करेगा तो क्या फल मिलेगा प्रयोजन का साधन नहीं होगा इसे अनुमान दे दिया टीका में विमत हम विमता विफला ब्रह्म विद्या विफला है प्रभुत्दि जनक तद कोई प्रभुत्वृत्ति का जनक नहीं ब्रह्म ज्ञान होने के बाद तो कुछ करना नहीं तत्स्य कार्य न विद्य थे चुपचाप कुछ नहीं करना है तो फिर व्यस्त है व्यक्ति व्यक्तरिक दृष्टान्त कर्म विद्या कर्म विद्या अपरा विद्या ये है क्या प्रभु का जनक है इसे सफल है अजो जो प्रभुत्यादि का जनक नहीं वो व्यर्थ है प्रवचन साधन न साधा क्योंकि सुख दुख प्राप्ति परिहार प्रवृत्ति निवृत्ति साध्यता अवगमात सुख प्राप्ति दुख परिहार कोई चाहता है चाहते सुख प्राप्ति दुख परिहार चाहते है प्रभुत्वृत्ति साध्यता अवगमत प्रभु साध्य सुख प्राप्त करते प्रभुत्व हो दुख परिहार है तो प्रवृति निवृत्ति करना है सुख प्राप्ति है तो प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों चाहिए कहीं प्रवृत्ति कहीं निवृत्ति दुख परिहार करने के लिए कहीं प्रवृत्ति कहीं निवृत्ति दुख परिहार के लिए प्रभुति चाहिए या निवृत्ति चाहिए <laughs> दोनों चाहिए कहीं औषध सेवन करना पड़ेगा भूखुदा भूख लगती तो दुख है कष्ट है उसके दौड़ने से हो जाएगा भागने वहाँ प्रवृत्ति या निवृत्ति चाहिए प्रवृत्ति जहाँ भोजन मिलता है वहाँ जाना पड़ेगा प्रवृति चाहिए तो कहीं प्रवृति कहीं निवृत्ति कहीं मच्छर काटते सर पर आ तो वहाँ प्रवृति चाहिए निवृत्ति चाहिए तो कहीं प्रवृत्ति कहीं निवृत्ति है तो किंतु प्रवृति निवृत्ति साध्य है सुख प्राप्ति दुख परिहार प्रयोजन तो ही सुख प्राप्ति दुख परिहार प्रवृत्ति निवृत्ति साध्य है जहाँ कोई प्रवृति निवृत्ति नहीं तो वहाँ सुख मिलेगा ना दुख परिहार कुछ नहीं होगा इसलिए शंका करने पर कहते प्रयोजन अशक्त ब्रवीति उपनिषद ब्रह्म विद्या का प्रयोजन श्रुति बार बार कहती है ब्रह्मभेद ब्रह्म वहती ब्रह्म को जो जान लेता है स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है आनंद रूप ब्रह्म हो जाता है ये सबसे परम प्रयोजन कुछ करने की आवश्यकता नहीं स्मरण न विस्मृत शुभ न लाभे सुख प्राप्ति प्रसिद्धे रज्ज तत्व ज्ञान मात्रा च सर्पजन भय कंपाधि दुख निवृत्ति प्रसिद्धेश्च ना प्रवृत्ति निवृत्ति साध्यत्व प्रयोजन से एकांति कम से प्रयोजन होगा नहीं तो नहीं होगा ऐसे नहीं कोई जरूरी नहीं कैसे विस्मृत सुवन लाभे सुवन विस्मृत भूल गया कहाँ सोना रख दिया सुभ कोई धन सम्पत्ति कहा रख दिया अभी ढूंढते हैं रख दिया मिलता नहीं कहाँ रखा देखे ढूँढा नहीं मिलता कोई कोई नहीं देखकर का तो नहीं है अब देखो ऊपर देख लिया और नहीं है नीचे देखो और नीचे भूल गया दिखने के लिए <laughs> देखो तो पूरा दिखना चाहिए ना तो नहीं मिलता है देखने से पता चले गया नहीं देखकर का नहीं मिलता है नहीं है देखो तो नहीं मिलता है तो दुख लगे ना नहीं सुबह नदि कोई है धन सम्मति रख दिया हमें नहीं मिलता है तो यदि विस्मरण स्मरण हो गया अरे वहीं रखा है वहाँ देखो इधर ढूँढते हैं रखा उधर रखा है कहीं एक स्थान में और ढूंढता था है दूसरे स्थान पर कितने देर में मिलेगा नहीं मिला जो स्मरण हो गया वहीं रखा तो हाँ वही रखा देखा मिल गया तो कुछ आनंद मिलता है बड़े दुखी हो गए था जो धर्म संपत्ति रखने वाले कितने दुखी हो जाते हैं इतने रखा था कहाँ चला गया कहाँ थोड़े सुना इतने छोटा छोटा थोड़े किले नहीं अच्छे संपत्ति को रखा भूल गया कितने दुखी रोते हैं कोई कोई तो मर जाते हैं धन <laughs> संपत्ति के अभाव सुन कर के खत्म <laughs> आगे मिली मिल गया जो तब तो तक तो ख़त्म हो गए ऐसे भी के होते कहते तो धन में जब तो बे स्मरण मात्र स्मरण होने के बाद स्मरण हो गया मैं वहाँ रखा हूँ पता चल गया मैं यहाँ रखा हूँ स्मरण हो गया अब आगे मिट्टी में कहा गाड़ के रखा है पता चल गया था किस स्थान पर रखा पता आलमिला छोटे मोटे बहुत है किस में मैं रखा पता चल गया उसको ढूँढ कर खोल कर दिखाना पड़ता है जहाँ नहीं है वहाँ ढूंढा नहीं मिला और जहाँ रखा है उसके चाबी पास में रखा है पेटी पास में ख्याल में यार नहीं मैं तो यहाँ रखा था हो गया आगे सुकम मिलेगा? मिलेगा यार रोएगा विस्मृत सुवर्ण लाभ है किस प्राप्त होगा स्मरण मातृण स्मरण से ऐसे महाराला से माला इधर चला गया कहाँ क्या क्या स्मरण गया गले में ही, मिल गया सुख प्राप्ति प्रसिद्ध है और राज्य तत्व ज्ञान मात्रा च सर्पजन्य भय कंपादि दुख निवृत्ति प्रसिद्ध है राज्य में सर्प दिखता है सर्प देखने के बाद सर्पजन्य भय कंप होगा क्या सर्प सर्पभ्रमण से भय लगता है आ, उस समय तक भ्रमण के समय कोई रज्जु सर्प नहीं मानता है सत्य सर्प डर करके कमरा छोड़ कर बाहर ठंडी में रात भर सुबह दिखे थे सर्प नहीं रज्जू है ऐसे होता ना नहीं भय कंप आदि जितने दुख हैजू को देख लिया किंतु देखने के बाद रज्जु को नहीं फेंकोगे तो भय निवृत्ति होगी है बोलो क्या पूछा <laughs> आराम का स्थान है <laughs> <laughs> दोनों तरफ भी <laughs> निद्रा नहीं होती भी आ जाएगी रज्जु तत्व के ज्ञान मात्र से रज्जु को देख लिया सर्प सर्पभ्रम को भयकंप होता था रज्जु को देखने के बाद भी यदि रज्जु को नहीं फेंको तो सर्प सर्पभ्रम नष्ट होगा नष्ट होगा जो नहीं फेंकेंगे तो किस नष्ट होगा राजू को देख लिया आगे राजू को फेंकना पड़ता है नहीं। देख लिया राजू है तो राजू को देखा तो क्या भय लगे वो तो रखते हैं बच्चे के लेने के लिए रख दे प्लास्टिक के सर्प बना हुआ मालूम हो गया सर्प नहीं है आगे उसको फेंक दे फेंक देते और रखते हैं सर्प समाज देखाने के लिए दूसरे को तत्व तो ज्ञान मात्रा तो कुछ करना नहीं पड़ता है सर्प जन भय कंपाधी दुकानी वृत्ति प्रसिद्ध है तो फिर क्या हुआ अभी सुवर्ण प्राप्ति के लिए प्रवृति करनी प्रवृति करनी पड़ी और रज्जु में सर पर जहाँ भ्रम था रज्जु देख ला तो दौड़कर भागना पड़ता है, है। प्रवृति निवृत्ति साध्य हुआ प्रवृत्ति निवृत्ति साध्यत्व न प्रयोजनस्य से एकांति कम कहीं कहीं प्रवृति निवृत्ति करनी पड़ती है। किंतु सर्वत्र प्रयोजन के लिए प्रवृति निवृत्ति करनी चाहिए प्रवृति निवृत्ति साध्यत्व प्रयोजन यद्यत प्रयोजनम तत्त सर्व प्रवृत्ति प्रति साध्यम यत्र यत्र प्रयोजनत्म तत्र प्रवृत्ति प्रति साध्यत्व किसी व्याप्ति है जितने प्रयोजन स्व प्रवृति प्रति साध्य है, है। तो ये एकांति का नहीं व्यविचार ही है अव्यविचार नहीं है क्योंकि रज्जो तत्व का ज्ञान हो जाने मात्र से निवृत्ति के बिना ही प्रयोजन प्राप्त हो गया सर्वभ्रम नष्ट हो गया दुख परिहार हो गया और सब विस्मृत सुवन स्मरण हो गया है इतने मात्र से प्रभुति की मेरा भी सुख प्राप्त होता है वे विचार हुआ प्रभुतिवृत्ति होने पर ही सुख मिलेगा दुख परिहार ऐसा कोई जरूरी नहीं तो फिर क्या है ब्रह्म साक्षात कर ज्ञान हो जाने से कुछ प्रयोजन नहीं है कुछ प्रभुति प्रभुतिवृत्ति नहीं करे तो कुछ मिलेगा क्या मिलेगा ब्रह्म ही हो जाता है स्वयं आनंद रूप ब्रह्म हो जाता है अत तो विश्रब श्रुति प्रयोजन संबंध विद्या असकृत ब्रवीतिश्रद्रद प्रमाद विगत शब्दों यद विश्रद क्रियाण शब्द विगतः शब्दो यस्मात् यस्म तश्रद्रवीति श्रुति प्रमाद की प्रमादेना दृढ़ निश्चय करके विश्र श्रुति ब्रवीति किं ब्रवीति विद्या प्रयोजन संबंध ब्रबीति विद्या कैसा ब्रह्म विद्या के साथ प्रयोजन मुख्य संबंध श्रुति असकृति ब्रवीति बार बार प्रमाद नहीं बार बार कहती असकृति बवी तस्मा तत्शक उपनिषद व्याख्येत संभवती प्रकाशक ब्रह्म प्रकाशक उपनिषद व्याख्य व्याख्येत संभवती यारुरेकशीन स्वाध्यान अध्ययन अध्ययन अधितो विधेरवोधक स्वाध्यायन विधेरबोधफलधी उपनिषंब्रह्मज्ञाने अस्तवधिकार तथा कर्म समुचितायव ब्रह्म विद्या मुख्य साधनमीति तत्रह को एक मन वाले वेदांत का एक देशी न एक देश ये सं अस्तित एक देशी न एक देश को प्रमाण मानते हैं और कुछ अंश को निच मानते स्वाध्याय अध्यन अध्ययन विधि स्वाध्याय अधीत अध्येतव्य स्वाध्याय अध्येतव्य स्वाध्याय अपने शाखा अध्ययन करने के लिए वेद विधि है अध्ययन विधि स्वाध्याय अध्येतव्य अध्ययन विधि है अध्ययन विधि का फल क्या है अध्ययन करने के लिए विधान किया गया उसका कोई फल होना चाहिए विधि है तो वहाँ तो कुछ नहीं कहा स्वर्ग काम पुत्र काम पशु काम इसे कुछ नहीं कहा गया नहीं कहा गया तो क्या होगा तो पूरा पिछले कहेगा स्वर्ग फल होगा स स्वर्ग से सर्वान प्रत्यय अविशिष्टत्वाद विश्वजीत न्याय है विश्वजिता वाक्य क्या फल नहीं कहा गया किंतु विधान किया गया तो पूर्व में महासवामी विश्वजीत अधिकरण में निर्णय क्या गया यदि कोई विधान किया गया फल नहीं कहा गया उस स्वर्ग फल होगा क्योंकि सब के प्रति समान है सब चाहते हैं सब लोग को धन चाहते हैं सब लोग पुत्र चाहेंगे ऐसा है पांच पुत्र है धन नहीं है पुत्र कितने चाहता रू? नहीं चाहता धन बहुत है कि भाई पुत्र नहीं और धन चाहता है पुत्र चाहता है पुत्र चाहता है कोई पुत्र कोई ध्वन कोई पशु चाहता है सुख कौन नहीं चाहेगा जिसके पास बहुत पुत्र सुख चाहता है धन बहुत हो, हो तो धन हो पशु हो पुत्र हो कुछ हो सुख हो चाहते इसलिए जहाँ कोई फल नहीं कहा गया उसका फल स्वर्ग होना चाहिए पूर्वी माशा में विचार करके निर्णय किया गया जैमिन महर्षि का सूत्र है सस्वर्गस्या सर्वानु प्रत्यविशिष्टत्वाद तो स्वाध्या अध्यव्य कहा गया विधि वाक्य है फल नहीं कहा गया तो स्वर्ग आदि सुख होगा अदृष्ट के द्वारा किंतु अदृष्ट कल्पना वही करती है अन्य होती है जहाँ दृष्ट संभव नहीं संभव अत्य दृष्टफल तत्व अदृष्ट कल्पनाया अन्याय दृष्टफल जहाँ संभव है वहाँ अदृष्ट कल्पना नहीं की जाती है अदृष्ट कल्पना नहीं होती दृष्टफल संभव है ब्रेहीन प्रक्षति थोड़ा पानी लेके धाने में छिटा डाल दिया दृष्टफल दिखता है कुछ नहीं तो अदृष्ट मानना पड़ेगा वहाँ नहीं कहे क्या हो जाता है थोड़े पानी नहीं डालने से क्या होगा छोड़ो ऐसा नहीं विधान किया तो करना पड़ेगा प्रक्षण कहा गया ऐसे बोलने के लिए करना है करना ही ये नहीं करेंगे तो फल मिले नहीं मिलेगा किंतु जहाँ दृष्टफल है भोजन करने से अदृष्ट होता है पुण्य होता है कुछ जो दृष्टफल है वहाँ कल्पना नहीं करते व्यायाम करते तो कुछ दृष्टफल में अदृष्ट कल्पना नहीं होती इसी प्रकार वेद अध्ययन करने के लिए कहा गया अध्ययन करेंगे उच्चारण उच्चारण करेंगे शब्दार्थ ज्ञान होगा अध्ययन का फल अर्थ ज्ञान अर्थ ज्ञान होने से केवल कोई कहते अक्षर प्राप्ति ही अध्ययन का फल अब जो पढ़ाते रुद्रदि पढ़ाते हैं पंडित लोग पाठ करते हैं कोई पढ़ाते है? भरते हैं पढ़ते उच्चारण उचारण करके सीख सुंदर बोलना सीख जाएंगे अर्थ ज्ञान नहीं। तो वस्तुतः जो अध्ययन विधान किया गया अध्ययन करे सा... षंग वेद अद्वैतव्य सही छः अंग के साथ वेद को पढ़ना अर्थज्ञान होना चाहिए गुरुकुलवास इसलिए करते खाली उच्चारुचार के लिए नहीं अर्थ ज्ञान होता है अर्थ ज्ञान होने के बाद फिर जब जाएगा गृहस्थाश्रय में मेमांसा विचार करेगा मीमांसा दर्शन पढ़ करके जाएगा कि कर्म करेगा तो अर्थ ज्ञान फल यह निर्णय किया गया अर्थज्ञान यदि दृष्टफल संभव है केवल अर्थग्रहण मात्र शब्द ग्रहण अथा कोई अध्य हाँ अर्थज्ञान होने के बाद जब गृहस्थ आश्रम में जाता है आगे रोज अपने शाखा का अध्ययन करता है उसका फल अदृष्ट है प्रथम जब गुरुकुलवास करके अध्ययन करना केवल अध्य के लिए नहीं उसका फल है अर्थज्ञान अक्षर ग्रहण होगा उच्चारण स्पष्ट करना और अर्थज्ञान भी होना चाहिए तो अध्ययन विधि से वेद का अध्ययन करेगा तो अर्थज्ञान हो जाएगा तो वेद तो के अंतर्गत उपनिषद वेद के अंदर अंतर या बाहर है तो उपनिषद अध्ययन क्या तो अर्थ ज्ञान हो जाएगा जब गुरुकुल में जाकर क्या, के अध्ययन के अर्थ ज्ञान हो गया यहा स्वाध्याय अध्ययन विधेर अर्थव फल से अध्ययन विधि का फल क्या है अर्थाव फलम यश्य कश्य वो अध्ययन विधि अर्थाव फल का किसके अध्ययन करने का अधिकार है त्रैवन्य का अधिकारत्वाद ब्राह्मण क्षेत्र वैसे त्रैवनिक का अधिकार है त्रैवन्य का उद्देश्यकवाद जिनका यज्ञपित संस्कार होता है वही वे वेद अध्ययन करेंगे त्रैवन्य का अधिकारत्वाद अधित उपनिषद जन्य ब्रह्म तो जब वह अध्ययन करेगा तो उसका ज्ञान प्राप्त करेगा वेद अध्ययन करेगा तो अर्थ ज्ञान होगा उपनिषद अध्ययन किया तो अर्थ ज्ञान होगा तो उपनिषद अध्ययन करने से वेद के अंतर्गत उपनिषद आया उसका ज्ञान हो गया उपनिषद जन्य क्या है उपनिषद ही किसका ज्ञान होता है ब्रह्म ज्ञान तो उपनिषद वेद अध्ययन करते समय ब्रह्म ज्ञान हो गया ब्रह्म ज्ञान अस्तव सर्वेशम अधिकार ब्राह्मण क्षेत्र वैसे सबका अधिकार है गुरुकुण में जाकर वास करके वेद अध्ययन करेंगे तो वेदार्थ ज्ञान होता है तो ब्रह्म ज्ञान भी हो गया उसके बाद गृहशास्त्र में जाकर क्या करेंगे कर्म करेंगे ब्रह्मचारी को ज्ञान हो गया तो अपने ब्रह्मचारी आश्रम में रह करके सन्यासी हो वानप्रस्थ हो गृहस्थ हो कु आश्रम में रहे ब्रह्म ज्ञान पहले हो गया आगे आश्रम धर्म पालन करेगा तो ज्ञान होने के बाद तत् सर्वाश्रम कर्म समुचित वो ब्रह्म विद्या मोक्ष साधन अपने आश्रम धर्म पालन करेगा तो आश्रम धर्म और ब्रह्म विद्या दोनों मिल करके ही मोक्ष मिलेगा पहले ब्रह्म विद्या हो गई गुरुकुल अध्ययन करते समय उसके बाद गृहस्थाश्रम में जाएगा गृहस्थाश्रम कर्म करेगा अतः ब्रह्मचारी हो गृहस्थ कुछ भी हो आश्रम कर्म से समुचित ब्रह्म विद्या मोक्ष साधन केवल ब्रह्म विद्या मोक्ष साधन नहीं सारे आश्रम वालियों को पहले वेद अध्ययन काल में ही ब्रह्म विद्या हो गई उसके बाद गृह ब्रह्मचारी रहे गृहस्थ रहे कुछ भी करे आश्रम कर्म करेगा ब्रह्म विद्या दोनों मिल कर मोक्ष मिलेगा ये कोई कहते एक कहते ऐसा जो कहते तत्र ज्ञानमात्रे मत यद्यपि सर्वाश्रमीण तथा संन्यासनिष्ठे ब्रह्म विद्या मोक्ष साधन न कर्म ये कहेंगे ब्रह्मविद्या में सौ का अधिकार है किंतु संनसनिष्ठा है ब्रह्म विद्या मोक्ष ये संन्यासी की आवश्यकता है ये संसपूर्वक ब्रह्म ज्ञान वो जब ब्रह्म ज्ञान है संशय विपर रहित ज्ञान वैराग्य संन्यास पूर्वक ही ज्ञान होता है वो ज्ञान मुख्य साधन है ओम भद्र कर्णे भी श्रृण देवा भद्रम पश्येम क्ष